ये देखो यहाँ पर राघव ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा यहाँ पर देखो उस औरत के हाथ के ऊपर सफेद रंग का कुछ दिख रहा है और ये कार का दरवाजा है मतलब कि ये कार पक्का सफेद रंग की है सही है अभी तक ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि किडनैपर कार से आ सकते हैं जतिन ने कहा तभी तुरंत ही उसने देव से बात करके फोन रखा था हमें किडनेपर तक पहुँचने के लिए जल्द से जल्द उस सफेद कार को ढूंढना होगा ये कार की डोर की हाइट देखो ये कोई एस नहीं है ये सेडान कार है विक्रांत ने कहा व्हाइट से व्हाइट सेडान कार है ये इसके बाद विक्रांत ने सभी से फिर से सीसीटीवी को ध्यान से देखने के लिए कहा और बोला कि उसमें कहीं पर भी अगर व्हाइट से कार हो तो उसे ढूंढ निकालो व्हाइट से कार फटाफट देखो सब लोग रितेश ने जवाब दिया और फिर बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर फिर से सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गए सब काम में लगे हुए थे लेकिन विक्रांत के दिमाग में अभी कुछ दूसरा ही ख्याल चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर ये किडनेपर औरत कैसे हो सकती है और अगर ये कोई औरत है तो वो कौन है कौन हो सकता है कौन है प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर देखते हुए ही अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया है एक मिनट कहीं ये वो तो नहीं है विक्रांत को याद आया कि आज जब वो रोहन नेगी के घर गया रोहन नेगी के घर पर गया हुआ था तो वहां पर एक मेड थी जो की रोहन की मांग मीनाक्षी नेगी की केयर थी विक्रांत की शक्की सुई उस औरत पर घूम उठी थी ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि ये किडनेपिंग का काम उसी ने किया है वो कैसे हो सकती है आपको उसका नाम पता है रितेश ने कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से पूछा उससे क्या फर्क पड़ता है तैनात मुझे मीनाक्षी तलवार की केयर टेकर की सारी डिटेल चाहिए सबसे पहले तो उसकी फोटो भेजो तर हम लोगों ने रोहन नेगी के घर के सभी लोगों की डिटेल कलेक्ट कर रखा है बस तुरंत भेज रहे पुलिस वाले ने तुरंत ही कहा उसने विक्रांत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया विक्रांत के सिर्फ एक फोन कॉल पर काम हो जाने से बाकी के पुलिस वाले उससे काफी इम्प्रेस हुए लेकिन इस वक्त विक्रांत के पास शो ऑफ करने का वक्त नहीं था ऐसे में जैसे ही उसके पास पुलिस वाले इंफॉर्मेशन भेजा तुरंत ही उसने बाकी के इन्वेस्टिगे कहा आ जाओ सब लोग थोड़ा ध्यान ऐसी देखो ये स्काफ वाली औरत और इस नर्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या सर आपका शक नर्स पर कैसे गया आखिर वो क्यों किडनेपिंग का काम करेगी राघव ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि सब लोग तुरंत ही इस नर्स की फोटो से सीसीटीवी फुटेज वाली औरत का मिलान करने में लग गए पुलिस ने जो डिटेल भेजी थी उसके मुताबिक ये केयरटेकर पहले किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी लेकिन मिस्टर तलवार ने मीनाक्षी की देखभाल करने के लिए इसे काफी ज्यादा सैलरी देकर अपने घर पर रखा हुआ था नर्स होने के नाते इसे लोगों का ध्यान रखने का अच्छा एक्सपीरियंस था इसीलिए विक्रांत को इस नर्स पर ज्यादा शक हो रहा था हो सकता है कि उसने पैसे के लालच में ही विजय सेंगर की बेटी का अपहरण किया हो लेकिन जब नर्स की फोटो आई और उसे सीसीटीवी फुटेज वाली औरत से मिलाकर देखा गया तो पता चला कि ये तो बिल्कुल अलग है पहली बात तो इस नर्स की उम्र तकरीबन 45 साल है जबकि जो स्कारी औरत सीसी फुटेज में दिख रही है वो बाश्किल से तीस साल की होगी दूसरी बात इस औरत का शरीर भी काफी हेल्दी लग रहा था जबकि सीसीटीवी फुटेज में जो औरत थी उसने गलत सोच लिया था मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आ रही की सुनिधि ने अपनी भोएं टेडी करते हुए कहा उस औरत ने विजय सेंगर की बेटी का भरोसा कैसे जीता भले ही वो बस नौ साल की थी लेकिन वो बहुत समझदार थी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी अजनबियों से तो बिल्कुल नहीं इसलिए विजय अपनी बेटी को अकेले ही स्कूल जाने देता था फिर भी इस औरत ने उसका विश्वास जीत लिया जतिन ने बीच में ही बोलते हुए कहा इसका मतलब तो यही है कि ये औरत इस लड़की के बहुत करीबी थी या या तो उसके घर की थी या कोई रिलेटिव जिसे ये बच्ची अच्छे से जानती थी तभी वो उसके साथ आसानी से चली गई अगर ये बात है तो फिर मैं विजय की फैमिली और उसके रिश्तेदारों की डिटेल निकालता हूँ राघव ने कहा मैं पता करता हूँ फूल वाला स्कार्फ है किसके पास और स्कूल का स्टाफ वहाँ भी चेक करो विक्रांत ने आगे जोड़ते हुए कहा हाँ देखता हूँ राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत ही वो अपने काम में लग गया तभी विक्रांत के पास देव का फोन आया जो की अभी तक विजय के घर पर ही बैठा हुआ था उसने विक्रांत को बताया कि वो पहले ही विजय की वाइफ और उसके रिलेटिव्स से इस पीले फूल वाले स्कार्फ के बारे में पूछ चुका था लेकिन किसी को इस स्कार्फ के बारे में कुछ पता नहीं था उन्हें कोई आइडिया नहीं था की और न ही उन्हें वाइट कार किसकी है विक्रांत ने देव को फिर से पूछताछ करने का ऑर्डर दिया साथ ही ये भी कहा की वो बातों को थोड़ा घुमा किसी के मुँह ऐसी कुछ उगलवाने की कोशिश करे और जैसे ही कोई खबर मिलती है तुरंत उसे इन्फॉर्म करे इतना कहकर विक्रांत ने फोन रख दिया अभी विक्रांत ने फोन रखा ही था कि अचानक से उसके पास रितेश भागता हुआ पहुंचा वो बहुत देर से एक कोने में बैठकर इस सीसीटीवी फुटेज के वीडियो को कई एंगल से देख रहा था अब जाकर उसे इस वीडियो में कुछ अलग दिखाई पड़ा था सर देखिए, मुझे कुछ मिला है। रितेश ने विक्रांत को वीडियो दिखाते हुए कहा देखिये ये स्कूल टाइम में जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए है उनमें से सिर्फ दो व्हाइट कलर की कार दिख रही है एक तो ये टॉयट ऑफ है एस है इसमें तो कोई मतलब नहीं है दूसरी ये है ये व्हाइट से शिलानितेश ने कहा लेकिन इस गाड़ी पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये न्यू गाड़ी है विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस फोटो को देखते हुए कहा कार पर नंबर प्लेट नहीं है मतलब कि गाड़ी बिल्कुल नई है और दूसरी बात गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म लगी हुई है मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता है हाँ जितने कहा मुझे तो पक्का लग रहा है की यही कार है इसी से किडनेपिंग हुई है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाओ जल्दी पता करो किसकी गाड़ी है ये विक्रांत ने कहा ये निशान कार है तो यहाँ आस पास निशान के कितने शोरूम हैं? सब में जाओ वहाँ से अभी हाल फिलहाल में जितनी गाड़ियां बिकी हैं उन सभी की डिटेल निकालो और पता करो कि अभी कितनी ऐसी गाड़िया हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया या जिन्हें अभी जल्दी ही रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाना है ओ, विक्रांत ने अचानक से बोलने की वजह से जतन हड़बड़ा उठा उसे कुछ समझ नहीं आया वो कुछ सेकंड तक खड़े होकर सोचता रहा और फिर तुरंत ही अपने काम में लग गया सर ये देखे थोड़ा रितेश ने कहा ये कार यहाँ पर सुबह तकरीबन सात पर आई थी उस वक्त स्कूल का गेट नहीं खुला था तब तक ये कार यहाँ ब्लाइंड स्पॉट में रुकी रही लेकिन जब गेट खुला तो ये स्कूल का पीक टाइम था वहाँ काफी भीड़ थी वहाँ उस वक्त बहुत सारी गाड़िया मौजूद थी इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। सबसे सही मौका था उसके भागने का सुनीत ने जवाब दिया ये फीमेल किडनेपर पहले से ही सब जानती थी और उसने इसी हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग भी की थी कहीं ऐसा तो नहीं की इसी औरत ने रोहन नेगी की जेल से भागने में भी मदद की थी इसके बाद सुनिधि ने जो आखिरी सवाल किया उससे सभी सोच में पड़ गए आखिरी औरत है कौन और ये क्यों किडनेपिंग कर रही है मुझे मिल गया है एसके ने अचानक से बोलते हुए कहा वो अपनी जगह से उठकर विक्रांत के पास पहुंचा और कहने लगा सर मुझे एक सीसीटीवी फुटेज में कार के फ्रंट व्यू का वीडियो मिला है देखे जल्दी उसने प्रोजेक्टर पर ये वीडियो चलाते हुए कहा सब लोग बड़े ध्यान से इस फुटेज को देखने लगे सब ने देखा की वीडियो में वही व्हाइट निशान से डांड दिखाई दे रही थी और उस कार के भीतर बैठी औरत ने काफी बड़े फ्रेम वाला काला चश्मा पहन रखा था इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था वो काफी यंग लग रही थी और उसने काफी फैंसी ड्रेस भी पहनी हुई थी भले ही ये लोग उस औरत को नहीं पहचान सके थे लेकिन अब तक ये तो कंफर्म हो गया था कि इसी औरत ने विजय सैंगर की बेटी की किडनैपिंग की है एसके अभी भी लगातार वीडियो को दिखा रहा था विक्रांत ने कहा अच्छा थोड़ा ये देखो कि ये कार किस दिशा में जा रही है ठीक है एसके ने सहमति जताते हुए कहा भले ही इस लड़की की फोटो मिल गई थी और कार की भी फोटो मिल गई थी लेकिन फिर भी अभी इसके बारे में पता लगाना अभी भी मुश्किल है विक्रांत ने हल्की सास छोड़ते तो हुए एक और संभावना जताते हुए कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की की किडनैपिंग से रोहन नेगी का कोई कनेक्शन ही नहीं है